महाभारत कर्ण पर्व एकोन नवनवती नवोध्याय कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध और कोरो वीरों का पलायन संजय उच तो नन दे समृद्धे वै कर्तन सुतपुत्र तव पुत्र राजन संजय कहते हैं राजन तदनंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहां शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी उस समय वहां श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े आशी विषा अग्ने वैरम मुखाभ्यासत यशस्विनृदे दाम घृतावशिकता वे दोनों यशस्वी वीर उस समय दो विषधर सर्पों के समान लंबी सांस खींचकर कर मानो अपने मुखों से धूम रहित अग्नि के प्रगट कर रहे थे, वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई दो अग्नियों की भांति युद्ध भूमि दे दीप्यमान होने लगे, यथा गजो है तथा जैसे की धारा बहाने वाले वाले प्रदेश के बड़े -बड़े वाले के बड़े-बड़े दांतों दो हाथी किसी लिए लड़ रहे हो उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आए बलाह के महाबलाह महाबलाहको यदि तथा धनुर्जा तलने मिने स्वी तमीय तुस्ता विषु वर्ष वर्ष जैसे महान मेघ किसी दूसरे मेघ के साथ अथवा दैवेक्षा से एक पर्वत दूसरे पर्वत के साथ टक्कर लेने के लिए उद्यत हो उसी प्रकार धनुष की तथा तथा रथ के के के पहियों की की गंभीर ध्वनि साथ दानों की वर्षा करते हुए दोनों वीर एक दूसरे के सामने आए। प्रविद्ध वा प्रत्यंता पता जिनके शिखर वृक्ष लता गुल और औषधि सभी विशाल एवं बढ़े हुए हों, तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्गम स्थान हो, ऐसे दो पर्वत के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे सन्पातोर महान सुर चनय सरे नुन्ना वाह तो उन दोनों का वह संग्राम वैसा ही महान था जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और बली का युद्ध हुआ था बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर तारथी और घोड़े छत हो गए थे और वहां कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था वह युद्ध दूसरों के लिए अत्यंत दुस्सर था प्रभु उत्पद्योत्पलमत ृतृषाव निरोधत जैसे प्रचुर पद्म उत्पल मस्य और मक्षपों से युक्त तथा पक्षी समूहों से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर दायु से संचालित हो परस्पर मिल जाए उसी प्रकार ध्वजों से सुशोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे उभौ महेंद्र से समान विक्रम महेंद्र महेंद्र विद्रा वे दोनों वीर इंद्र के के समान पराक्रमी और उन्हीं महारथी थे इंद्र के तुल्य बाणों से इंद्र और वृत्ता के समान वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे सनागपत्य स्वरथे उभे बले विचित्र वर्मा भर नाम करन विचित्र आभूषण वस्त्र और आयुध धारण करने वाली हाथी घोड़े रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष की चतुरी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से काटने लगी तथा आकाशवर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे भुजा सवस्त्रांगुलता सित्षुभ जर्जुन ओम तय दिपम सम्य अधि रिम दिघांसया जैसे मत हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे इस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाथ करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया तुणाम तदी सममो महारणे सोसमे जब महासमर में अपराह के समझ पर्वत पर पर जाने वाले मेघ के समान ने अर्जुन आक्रमण किया। उस समय कौरवों और सोमकों का महान कोलाहल तब और प्रकट होने लगा उसी समय उन दोनों रथों का संघर्ष आरंभ हुआ उस महायुद्ध में रक्त और मांस की कीच जम गई थी उस समय सोमको ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार पुकार कर कहा अर्जुन तुम कर्ण को मार डालो अब देर करने की आवश्यकता नहीं है कर्ण के मस्तक और दुर्योधन राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो तथा स्मकाम तथा स्माकं कर्णं याहि कर्ण इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले कर्ण आगे बढ़ो आगे बढ़ो अपने पहने बाणों से अर्जुन को मार डालो जिससे कुंती के सभी पुत्र पुनः दीर्घ काल लिए वन में चले तथा कर्ण प्रथम तत्थम महेशुभे दशभ प्रत्येद्यत तम थार्जुन प्रत्यक्षिताग्रही कक्षा दशभ तदनंतर वहां कर्ण ने पहले दस विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बिन्द डाला तब अर्जुन ने भी हसकर तीखी धार वाले दस बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया परस्परम परिख सुपुख तुम सूतपुत्र अर्जुनस्य परस्परम तौ दुर्विमरदे सुम्या सूतपुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले द्वारा एक दूसरे को छत करने लगे वे परस्पर क्षति पहुंचाते और भयानक आक्रमण करते थे तथो अर्जुन प्रा सृज दुग्र धनवाम भुजा गांड छुरा तथा सांजलि कार्धचंद्रन् तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं तथा गांधीव धनुष को पोच कर नालिक वराह कर्ण छूर अंजलिक तथा अर्धचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया ते सर्वतः समय त पार्थे सब कर्ण रथम विसंत अवांग के राजन वे के कर्ण के रथ में घुसकर सब और बिखर जाते थे ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं ज्ञान अर्जुन सभ्रु कटी कटाक्षम कर्णा राजं तारीयक्रसते सूतपुत्र क्षिप्तान् क्षिप्ता पांडवसुसा नरेश्वर शत्रिजय अर्जुन टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे पांडपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी समूहों को सूत पुत्र शीघ्र ही नष्ट कर देता था ततो अमित्र तथो समाग्धेय अमित्रमच कर्णा महेंद्र सोनु भूयंतरिक्षे चिशोरक मार्गित रव इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेस्त्र का प्रयोग किया उस आग्नेस्त्र का स्वरूप पृथ्वी आकाश दिशा तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वहाँ प्रज्वलित हो उठा योधात इससे वहाँ समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहाँ से भाग चले जैसे जंगल के बीच बांस के वन में आग लगने पर जोर से चटकने की आवाज होती है उसी प्रकार आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा कर्णो प्रतापवान साते प्रतापी पुत्र कर्ण उस आग्नेस्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया बलाह कौघ दिश तरस्वी चकार सर्वातिमिरेण समृता तथो धरे त्रिधर तुल्य धर रोद समन्तो परिवार्य भारी रा फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा घिर आई और उसने संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से आच्छादित कर दिया दिशाओं का अंतिम भाग काले पर्वत के समान दिखाई देने लगा मेघों की घटाओं ने वहां का सारा प्रदेश जल से आपलावित कर दिया था तिहि काड़ी ध्यापान सर्वानी था न उन मेघों ने वहां पूर्वोक्त रूप से बड़ी हुई अति प्रचंड आग को बड़े भेघ से बुझा दिया फिर समस्त दिशाओं और आकाश में वे ही छा गए तथा वै दिशो मेघर्ता न प्रदेश अथापो बाघा समस्ता वायव्यापत सकना प्रादुश्चक्रे वज्रमति प्रभाव मेघो से घिर कर सारी दिशाएं अंधकारा छन्न हो गई अतः कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी तदनंतर कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण वेघ समूहों को से छिन्न भिन्न करके सत्रों के लिए अजय अर्जुन ने गांडी धनुष उसकी प्रत्यंता तथा को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया जो देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है तथा क्षुरा प्राजलिंद्राम ना चबराह कर संज्र वज्र वे उस गांडी धनुष क्षुरप्र अंजलिक अर्धचंद्र नालिक नाराज और वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे वे सभी वज्र के समान वेगशाली थे सुथर्वेशापी तरासने युग चक्रे ध्वजे च वे महाप्रभावशाली गिद्ध के पंखों से युक्त तेज धार वाले और अतिशय वेगवान अस्त्र के पास पहुँच कर उसके समस्त अंगों में घोड़ों पर धनुष में तथा रथ के जुओं पहियों और ध्वजों में जा लगे निर्भिदर्णम दिवसो सुण धूमे में ओर गे जैसे गरुण से डरे हुए सर्प धरती कर उसके भीतर घुस जाते हैं उसी प्रकार अस्त्र वस्तुओं को सिक रही उनके भीतर धस गए कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा इससे उसके नेत्र उस समय क्रोध से घूमने लगे दीणहज समुद्र समद्रघोषं प्रादुश्चक्रे भार्गवाश्रम महात्मा महेन्द्र सहसरा मुखा विमुक्ता छिप्वा कर्ण पांडवशुशा तस्श्रमश्रेन निहतो जघान शख्ये रतनागपत्तिमृत्यण से महेंद्र कर्मा महारणे भार्गवाश्र प्रताप उस महामनष्टि भी ने अपने धनुष को जिसकी प्रत्यंता सुदृढ़ थी झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्र से उनके अस्त्र को दबाकर युद्धस्थल में रथों हाथियों और पैदल सैनिकों का संघार कर डाला अमरषशील कर्ण उस महासमर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम आक्रम प्रकट कर रहा था पंचालाना प्रवरा चाचा योधान क्रोधाविष्ट सुतपुत्री ख्य हाँ क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले बाणों द्वारा युद्धस्थल में हठपूर्वक मुख्य मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया सोमकाशा तत्चाला राजन, राजन सम्रांगण में कर्ण के बाण समूह से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमक योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो अपने पहले बाणों से सुतपुत्र कर्ण को बिन्नने लगे तान सूतपुत्र तो निजघान बाढ़ पंचाला नाम रथ नागसघान अभ्यण ही प्रसै बिद्वा हर्षा संगरे सुतपुत्र किंतु क्षेत्र में पुत्र कर्ण ने बाण समूहों द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचालों के रथियों हाथी सवारों और घुड़सवारों को घायल करके बड़ी पीड़ा दी और उन्हें बाणों से मार डाला ते यथे सिंघे महाबले मद्वत कर्ण के बाणों से उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राण शून्य होकर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंह से विदीर्ण किए गए हाथियों के झुंड धराशाई हो जाते हैं वैसी ही दशा उन पांचाल योद्धाओं की भी हुई तथा यथाबरे भास्कर उग्र रश्मिही राजन पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदार वीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरण वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा कर्ण से चक्रु सर्वेशमत कर्णेन कृष्णा कौ रविंद्र उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे कौरवेंद्र उन सब ने यही समझा कि कर्ण श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है तत्मथ पर धनंजय तथा निहतम तदस्त्र तथम श्री क्रोध संदीप नेत्रो वाता पाणीना पाणी मछन भीमो ब्रवीदर्जुनम सत्यसम अमर स्थिति नेत म महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टिपथ में लाकर तथा रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को नष्ट हुआ देखकर अमृषशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे उनके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे हृदय में अमरस और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया अतः वे सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले कथम नो यमे तथर सुज स्य प्रस्य पंचाला जोध मुख्यानने दिन जिष्णु सक्ष विजय अर्जुन आज सम्रांगण में धर्म से दूर रहने वाले इस पापी सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हारी कथम सूतपुत्रीटिन सुग विद्यत किरेट धारे अर्जुन तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सके थे काल के दानों भी नहीं परास्त कर सके थे तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो तो भी इस पुत्र ने तुम्हें पहले ही दस बारिश आश्चर्य में तिथि कृष्णा परेशस्मर तम यथावृत सणति तुम्हारे चलाए हुए बाढ़ समूहों को इसने नष्ट कर दिया यह तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है सभ्य अर्जुन कौरव सभा में द्रौपदी को दिए गए उन क्लेशों को तो याद करो इस पाप बुद्धि आत्मा सुतपुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोथे तीरों के समान नपुंसक बताया था और बहुत सी अत्यंत तीखी एवं रुखी बातें सुनाई थी उन सब को यहाँ याद करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र युद्ध में मार डालो कस्मादुपेक्षा कुरसे केरेटिन तुम नाजाद्य सर्वभूतान जय सि ददक खाण्ड दयाधित्यासुतपुत्रम जहिव अहम तैनम गदे आ पोथयिष्य किटारी पार्थ तुम क्यों इसकी उपेक्षा करते हो आज यहाँ यह उपेक्षा करने का समय नहीं है तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी उसी धैर्य के द्वारा सूत पुत्र को मार डालो फिर मैं भी इसे अपनी गधा से कुचल डालूंगा अथा प्रभिवासुदेहो पिपाथम दृट्वा रथे सुन्तिमा अमी मृदत सर्वपातेम कि स वीर किं मुह्यसी नाधत्ते नदंसे कुम नंतरवास देवनंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उनसे इस प्रकार कहा किरेट धारी अर्जुन यह क्या बात है तुमने अब तक जितने बार प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है वीर आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है तुम सावधान क्यों नहीं होते देखो ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भर कर कर रहे हैं कर्ण सर्वश्रीपातम जया धृत्या निहतम ताम शास्त्र युगे युगे राक्षसाश्चा घोरा दंभोद्भवास्रा हवेशु तयाधृत्या जहि कर्णम त कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का उनके मायामय तामस अस्त्र का तथा दम्भोद्भव नाम वाले अस्त्रों का युद्ध स्थलों में विनाश किया है उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो अनेद्य मया तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा जिसके निम भाग में किनारे छूर लगे हुए हैं आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु सिर काट दिया था किरात भगवान त्वया महात्मा तो भूत ताम भूतृति गृही सहानुबंधम जहिशतपुत्र वीर तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा रूपधारी महात्मा भगवान शंकर को संतुष्ट किया था उसी धैर्य को पुनः अपनाकर संबंधियों सहित सूत पुत्र का वध कर डालो प्रयक्षराशस्थापी तम पार्थ तत्पश्चात समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों से युक्त तथा समुद्र शत्रु समुदाय से शून्य वह समित्र सालनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम जस प्राप्त करो सै मुक्त बलो महात्मा चकार बुद्धि शोचेह स चोदि भीम जनादनाभ्या प्रयोजन कैशवृत्युवा चीमसेन और श्रीकृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया उन्होंने अपने स्वरूप का स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्धभूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा लोकस्य वधाय सोते भवान ब्रह्मा सर्वे प्रभो मैं जगत के कल्याण और सूत पुत्र के वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ इसके लिए आप ब्रह्मा जी शंकर जी समस्त देवता तथा सम्पूर्ण ब्रह्मवेदता सतु ब्रह्मणे सोमितात्मा भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अमितात्मा सभ्य साचे अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को तदस्य हवा वरणो मुक्त वेघ इवांबुधारा समीक्षक किसू तथा तदस्त्रम ततो बलवान नि तदस्त्री बलवान्ोधदीप भीमोद्रभितजुनम सत्यसंधम परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है उसी प्रकार बाणों की से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा रणभूमि अर्जुन के उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख अमर बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले ननुद तारम महाम ब्रह्म ब्राह्मेय परम जनासन तस्मात् धन्योजय सभ्यसाचि नोक्त तो योजय सभ्यसाची तथो दिशा प्रदिश्चा सर्वा सामोसाई क् गांधी मुक्त भुज गै दिवा कर सब, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो उनके ऐसा कहने पर सभ्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया इसलिए महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडी धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर और सूर्यकिरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया कोना कोना ढक दिया चलेन अर्जुन के छोड़े हुए प्रणय कालीन सूर्य और अग्नि के किरणों के समान प्रकाशित होने वाले दस हजार बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया ततश्चल पर चक्राना चाहान निश्चक्रमुोरतराधा तथ्यसम ती तो उस दिव्यास्त्र से सूल फरसे चक्र और सैक्लों नाराज आदि प्रकट होने लगे जिससे सब और योद्धाओं का विनाश होने लगा मध्ये पपात छिन्न कश्य चोध्यात भूम अन्य प्रतिम विलोक्य अन्य सासे योध से बाहू करी हस्तुल उस युद्धस्थल में किसी सत्र पक्षी योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया उसको गिरा हुआ देख तीसरा योद्धा वहाँ से भाग खड़ा हुआ इसी दूसरे योद्धा के हाथी की सूढ़ के समान मोटी दाहनी बाह, गिर पड़ी। अन्यस्य पतितोदर एवं समस्ता दूसरे की बाई भुजा छो द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर गई इस प्रकार किरीर ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य मुख्य योद्धाओं का संघार कर डाला तरे रही। समेवा। वैकर्तने तथा उन्होंने शरीर का अंत कर देने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया इसी प्रकार वह कर्तन कर्ण भी सम्रांगण सहस्रो बम की वर्षा की घोषिण पांडव अभ्युपेयो पजन्य तथा तत सकृष्ण च मृकोदरम चा प्रतिम भीम बलो निहत्य ननाद घोर महता वे बाण मेघों की बरसाई हुई जलधाराओं के समान शब्द करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन को झा तत्पात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर भयंकरण ने तीन तीन, तीन बाणों से श्री कृष्ण अर्जुन और भीम सेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की सकर्ण बाणा भी किरेटी भीम तथा प्रेक्ष जनार्दन चम अमृत माण पुनरेव पार्थाष्ट सा। च दबर कर्ण के बाणों से घायल हुए कुंती कुमार अर्जुन धीम तथा भगवान कृष्ण को भी उसी प्रकार देखकर सहन न कर सके उन्होंने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले सल्यम सकेतु चतुर्वेद कर्णम तथा एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बिंद कर अर्जुन ने चार बाढ़ों से शल्य को और तीन से कर्ण को घायल कर दिया तत्पश्चात उन्होंने दस मार सुवर्ण में धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। सराज पुत्र पर राजकुमार मस्तक घोड़े सारथी धनुष और से से से मरकर रथ के अग्रभाग नीचे गिर पड़ा नानो से काटा गया साल वृक्ष टूट कर धराशाई हो गया हो पुन द्वाभ्याम चतुर्भे दस द चतुशतान धीर धान साथा नष्ट शतान जखाधन इसके बाद अर्जुन ने पुनः तीन आठ दो चार और दस बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र सवारों सहित चार सौ हाथियों को मारकर आठ सौ रथों को नष्ट कर दिया पुनः सहस्रुनः सीअ सहसान पत्वीरा कर्णम सूतम भी प्रचक्रे पृचक्र तर सहित हजारों घोड़ों और सहस्रो पैदल वीरों को मारकर रथ सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्र मानों बाणों द्वारा ढक कर अदृश्य कर दिया यथाक्रोशन कुरव्य समग्रान् अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे कर्ण शीघ्र बाढ़ छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो कहीं ऐसा न हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले सचोरित सर्वयत्न कर्ण पांचाल गणां पांच इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े रक्त और धूल में सने हुए वे मर्मभेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे तऊत्तम सर्वधनुर्धराण महाबल सर्वत्न साहघ्न तुश्चा सैन्य मुग्न मनोन्नमप्यश्रवि महाश्री वे दोनों संपूर्ण धर्मधरो में श्रेष्ठ महाबली सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान थे अतः भयंकर शत्रु सेना को तथा तो आपस में भी एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे अथोपयात स्वृक्ष तो मंत्रो सदेच विशल्यतः सुधेजाबरिष्ठ युधिष्ठिस्त सुवर्णवर्मा तस् शिविर में वैद्य शिरोमणिन्हो ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाहर निकालकर उन्हें रोग रहित स्वस्थ कर दिया इसलिए वे बड़ी उतावली के साथ सुवर्ण में कवच धारण करके वहाँ युद्ध देखने के लिए आए तथोपयातम युधर्म राज सर्वभता नाहौर्विमुक्त विबलम सम्रमित धर्मराज को युद्धस्तल में आया हुआ देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका अभिनंदन करने लगे ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छोटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित दे सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं दृष्टात्मु युद्ध मान खस्ता हुए पर उन दोनों एवं प्रधान ण और अर्जुन को देखकर कर की ओर दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपनी अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे सहकाल मुकज्जातल सुमुक्तबाण सुमो बभूवा भ्रत सोन्य सुप्रवेश धनंजय सदि र उस समय वहाँ अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे उनके धनुष प्रत्यंचा और और का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था उससे छूट रहे थे। पाण्डव तस्म क्षणे पांडव सुतपुत्र समाचु उसे समय पुत्र अर्जुन के धनुष की ढोरी अधिक खींचे जाने के कारण सहता भारी आवाज के साथ टूट गई उस अवसर पर सूद पुत्र सोतपुत्र कर्णे पांडुकुमार अर्जुन को सौ बाण मारे निर्मुक्त सर्प प्रतिमिर्भिक्षम तैल प्रधत खगपत्र ष्यादा सुच बासुदेव अन्तरम फागुन फिर तेल के धोए और पक्षियों के पंख लगाए गए केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर साठ बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी तुरंत ही छत विक्षत कर दिया इसके बाद पुनः अर्जुन को आठ बाण बारे पुरुषात्मि सोमकान पात तदनंतर सूर्य कुमार कर्ण दस हजार उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र पुत्र भीम से इनके मर्म स्थानों पर गहरा आघात किया साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन और के रथ को, को को उनके छोटे भाइयों तथा सोमकों भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। कहि कृतास्त्र। जब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं उसी प्रकार सोमकों ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमकों को जहां के तहां रोक दिया। तथा राजन उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शत्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों घोड़ों और हाथियों का भी सृंगार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रुपक्ष के प्रधान प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना प्रारंभ किया ते भिन्न देहाभ्यसोह तो कर्णे सुभे भूमि सुन सिंह न क्रुद्धेन यथा स्वयु महाबलाभीम बल तद्वन उन सबके शरीर कर्ण के बाणों से विदिर्ण हो गए और वे आर्तनाद करते हुए प्राण सुन्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने महाबली समुदाय को मार गिराया हो वही दशा सोमको की हुई पुनस्पान चाल बरा तथा धनंतरे कर्ण धनंजया पांचालो के प्रधान प्रधान सैनिक तथा तो दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सब को हट मार गिराया। सर्वे कृष्णा विमते फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंघनाथ करने लगे उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्रीकृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए सुसंरब्ध तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग अंग छत हो गया था उन कुंती कुमार अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुम शीघ्र ही धनुष की प्रत्यंचा को झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया तत्पश्चात किरेटधारी अर्जुन ने धनुष के प्रत्यंता को हाथ से रगड़कर कर कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और सहसा बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया फिर कर्ण शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक घायल किया ना न पक्षिंग अर्जुन के महान अस्त्रों द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहां पक्षी भी नहीं उड़ पाते थे तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूहों से प्रेरित होकर तत्काल वहाँ सुगंधित वायु चलने लगी शल्यम च पारा दथ भी पृथ्कृतुत्रे प्रसन्न विद्यत ततः कर्णम द्वादश भीष मुक्त विध्वा पुनः सप्तर इसी समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते दस बाणों से शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला फिर अच्छी तरह छोड़े हुए बारह बाणों से कर्ण को घायल करके पुनः उसे सात बाणों से भिन्न डाला सपाथ बाणासन वेग मुक्त धिणा पत्र भी उग्र भिन्न गात्र छतजोक्षितांग कर्णो बभौ रुद्र इवातु प्रक्र शमशाने रौद्र मुहूर्ते रुद्रद्धात्र अर्जुन के धनुष से वेग वेगपूर्वक छुटे हुए भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा गारी चोट खाकर कर्ण के सारे अंग विन हो गए वह खून से नहा उठा और शमशान के भीतर करते हुए से व्याप्त एवं रक्त से भींगे शरीर वाले रुद्रदेव के समान प्रतीत होने लगा तथा त्रिदसापोपम शरविभेदी धनंजयमिता प्रवेशयामास से से जिघांस से या चुत तदनंतर अतिरत पुत्र कर्ण ने देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को तीन बाणों से भेद डाला और श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से उनके शरीर में प्रज्वलित सर्पों के समान पांच बाण घुसा दिए सुवर्ण चिरा न्यपतन सुक्ता स्नाभिमुखा प्रतीज अच्छी तरह छोड़े हुए वे सुवर्ण जटित एक सारी बाण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कवच को करके बड़े वेग से धरती में समा गए धनंजयाश्रय पृथ्व्या पक्षा वे बाण नहीं तक्षक पुत्र अश्वसेन के विशाल थे अर्जुन ने सावधानी से छोड़े गए दस भल्लों द्वारा उनमें से प्रत्येक के तीन तीन टुकड़े कर दिए अर्जुन के बाणों से मारे जाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े तथा प्रजा ज्वाल करे टमा क्रोधे नक्ष के हाथों से छुटे हुए उन सभी छो द्वारा श्रीकृष्ण के श्रीअंगों को घायल हुआ देट धारी अर्जुन सुखे काठ या घास फूस के ढेर को जलाने वाली आग के समान क्रोध से प्रज्वलित होते सकर्ण मा कर्ण विकृष्ट श्रेष्ठ तरय रांत भी मर्भस्व भिध्यल सच दुखा दैवाद वह तीतर्यबु उन्होंने कान तक खींचकर छोड़े गए, गये शरीनाशक प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण दुख से विचलित हो उठा परंतु किसी तरह मन में धैर्य धारण करके योग से रणभूमि में डटा रहा ततः सर उधय प्रदिशोद हे प्रभा कर्णरत राज्य कुपित धनंजय तुषार निहार राजन तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं विदिशाएं सूर्य की प्रभाव और कर्ण का रथ सब कुछ कुहरा, कुहासे ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया स चक्र रक्षा नाद रक्षा पुरस्ान पृष्ठ गोपा चर्वान् दुर्योधकता ऋग्ना समुदता सार भूतान, सान, समरे क्रव सारभूताभ्यसाचे प्रवीरा नुशुभ निशुभ सर्वान्वूताय राजय में कबीर नरेश्वर कुरुकुल कुर के श्रेष्ठ पुरुष अद्वितीवीर शत्रुनाशक सभ्यसाची अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक पाद रक्षक, अग्रभागे अग्रगामी और रक्षक सभी कौरव दल के सारभ प्रमुख वीरों को जो दुर्योधन के आज्ञा के अनुसार चलने वाले युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले थे तथा जिनकी संख्या दो हजार थी एक ही क्षण में रथ घोड़ों और सारथियों सहित काल के गाल में भेज दिया तथो तो पलायंत्र विहार कर्ण तवात्म जाय वशिष्ठाताप्यमान तदनंतर जो मरने से बच गए थे वे आपके पुत्र और कौरव सैनिक कर्ण को छोड़कर तथा मारे गए और बाणों से घायल हो सगे संबंधियों को पुकारने वाले अपने पुत्रों एवं पिताओं की भी उपेक्षा करके वहां से भाग गए सर्वे प्रणय शो करनाथ पुनर्वरिष्ठ प्रजोदिता कर्ण अर्जुन के वाणों से संतप्त और क्षत हो समस्त कौरव योद्धा जब वहां से भाग खड़े हुए तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीरों को पुनः कर्ण के रथ के जाने के लिए आज्ञा दी दुर्योधन भो सर्वे दुर्योधन बोला क्षत्रियो तुम सब लोग सूरवीर हो क्षत्रियम में तत्पर रहते हो जहाँ कर्ण को छोड़कर उसके निकट से भाग जाना तुम्हारे लिए कदाचित उचित नहीं है संजय तब आत्मचेना चाह पार्थे शुभ संप्यमान भिवरा प्रदे संजय कहते राजन आपके पुत्र के इस प्रकार कहने पर भी वे योद्धा वहां खड़े न हो सके अर्जुन के बाणों से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी वैसे से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी क्षण में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए भारत भय से भागे हुए कौरव योद्धाओं से परित्यक्त हो संपूर्ण दिशाओं को सुनी देखकर भी वहाँ कर्ण अपने भर में तनिक भी व्यथित नहीं हुआ उसने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा किया एति महाभारती कर्णपर्वढ़ी कर्णार्जुन द्वैरथे एकोनवति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध विषय नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ